संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व कीड़े का क्रमशः ब्राह्मण जोड़ी में जन्म लेकर ब्रह्म प्राप्त करना कहते हैं युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वह ठहर गया इतने में वह विशाल छकड़ा वहां आ पहुंचा और उसके पहिये से दबकर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया तत्पश्चात वह क्रमशः शाही गोदा सुअर मृग पक्षी चांडाल शुद्र और वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ उस समय वह महर्षि व्यास जी का दर्शन करने के लिए वन में गया और उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़ा इसके बाद हाथ जोड़कर बोला भगवान आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है इसे मैं दस जन्मों से पाना चाहता था यह आप ही की कृपा है कि मैं अपने दोष से होकर भी आज राजकुमार हो गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान, गजराज मेरी सवारी में रहते हैं मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद सैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतिज्ञ हैं आपको ही प्रसाद से आज मैं कीड़े थे राजपूत हो गया महाराज आपको नमस्कार है है आपके के प्रभाव से मुझे यह प्राप्त हुआ अतः दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ व्यास जी ने कहा राजन आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तमन किया है अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की कलुषित स्मृति बनी हुई है तुमने पूर्वजन्म में अर्थप्राण निशंस और आताताई शुद्र होकर जो पाप संचित किया था उसका नाश नहीं हुआ है में इससे तुम्हें ब्राह्मण की प्राप्ति होगी राजकुमार तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे तदनंतर ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे जी कहते हैं इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब जोनि में उत्पन्न हो छात्र धर्म का पालन करने लगा तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रबर श्री कृष्ण वैपायन द्यास जी उसके पास आए और कहने लगे कि प्राणियों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है तुम शुभ और अशुभ ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो उत्तम भोगों का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो आजीवन स्वधर्म का पालन करते रहो तदन क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मण को प्राप्त करोगे महर्षि व्यास अपने थोड़े ही दिनों में अर्थात रणभूमि में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण की घर उत्पन्न हुआ यह जानकर महायशस्वी व्यास जी पुनः उसके पास आए और बोले विप्रवर अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है मनुष्य जैसा पाप करता है उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है अतः अब तुम मृत्यु के भय से न डरो हाँ तुम्हें धर्म के लोभ का भय अवश्य होना चाहिए इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो केट ने कहा भगवान आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस्था प्राप्त होती गई है आज धर्म संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया मिश्र जी कहते हैं इस प्रकार भगवान व्यास के कथन अनुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञ यज्ञों से अंकित कर दिया अर्थात उसने सैकड़ों यज्ञ किए तदनंतर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोख्य प्राप्त किया व्यास जी की कथन अनुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था उसी का यह फल हुआ कि वह ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म में लीन हो गया छत्रिजोनि में उसके ने युद्ध करके प्राण त्याग किया था इसलिए उसे उत्तम गति की प्राप्ति हुई इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गए हैं वे भी पुण्यमयी गति को प्राप्त हुए हैं तथा उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए